परमार्थ प्रसंग अठारह डॉक्टरी किताब पढ़कर अपने रोग का निर्णय करने बैठना और औषधि खाना एक अकलमंद आदमी का काम नहीं रोग होने पर डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है इसी तरह कुछ किताबें और शास्त्र ग्रंथ पढ़कर उन्हीं के अनुसार साधना करने पर चित्त में भ्रम पैदा हो जाता है सब घोटाला हो जाता है एक समान उन्नति नहीं हो पाती और तो और कितने ही बार का श्रम और खुद का अनिष्ट तक हो जाता है कारण यह है कि शास्त्रों में अधिकार भेद से या अवस्थान एक ही विषय पर विभिन्न या परस्पर विरोध उपदेश या साधन पद्धतियां हैं ठीक तुम्हारे लिए उनमें से कौन उपयोगी है इसका खुद ही निर्णय करना कितने ही बार महाविपदजनक हो सकता है इस विषय में श्री गुरु ही मार्ग सकते हैं इसीलिए तो गुरु मुख से ज्ञान लाभ करने की जरूरत है है वे जो या शिक्षा दें समझना कि वही तुम्हारा एकमात्र पथ उसमें और उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा विश्वास निष्ठापूर्वक साधन भजन करने से समय आने पर निश्चय ही सिद्ध लाभ होगा किसी दूसरे के कहने से उस मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग कभी भी मत पकड़ना यदि ऐसा किया तो रास्ता भूलकर भटकना ही हाथ में रहेगा और त्रिकाल में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा उन्नीस विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है विश्वास जमीन के टीलों पर डोंगे चला देता है संशय से घुटने भर पानी में ही डूब मरने की नौबत आ जाती है बीसवा आशा ही जीवन है सारी शक्ति और चेष्टाओं का प्रस्रवण आशा छोड़ते ही मनुष्य को निर्जीव जीवन मृत हो जाना पड़ता है जब तक सांस तब तक आस ईश्वर प्राप्ति के लिए मृत्यु क्षण उपस्थित होते तक आशा का परित्याग न करो वे अपनी इच्छा से चाहे जब कृपा कर सकते हैं शायद वे अंतिम समय में ही दर्शन दे ऐसा विश्वास धारण किए रहो इक्कीस प्रभु ने जब अपनी असीम अनुकंपा से गुरुमुख द्वारा अपना सिद्ध मंत्र दिया है उन्हें प्राप्त करने की गुरुकुंजी ही दे दी है तब समझ लो उन्होंने अपने आप को वितरित कर दिया है अब तुम्हें उसकी धारणा होने की जरूरत है यदि इस अमूल्य रत्न को असावधानी और अवहेलना से खो बैठो तो समझना तुम उनकी कृपा के सर्वथा अयोग्य हो और उसकी इज्जत करने का अर्थ है गुरुदत्त मंत्र और उपदेश का वस्तुलाभ होते तक करण पूर्वक साधन और पालन करना तभी से गुरु के ऋण या का यतकिंचित बदला चुकेगा भगवान को जितना ही अधिक अपने आत्मी से भी अधिक आत्मी समझोगे उतना ही तुम उनकी कृपा के अधिकारी होगे और उनकी कृपा से इसी जीवन में जीवन मुक्त नित्यानंदमय हो जाओगे